श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 119 सौ अगस्त अट्ठारह समाधि के प्रकार रात के आठ बजे हैं श्री रामकृष्ण महिमाचरण से बातचीत कर रहे हैं कमरे में राखाल मास्टर और महिमाचरण के दो एक मित्र बैठे हैं महिमाचरण आज रात को यहीं रहेंगे श्री रामकृष्ण अच्छा केदार को कैसा देख रहे हो उसने दूध देखा ही है या पिया भी है महिमा हाँ आनंद पा रहे हैं श्री राम कृष्ण और नृत्य गोपाल महिमा सुंदर अच्छी अवस्था है श्री राम कृष्ण हाँ अच्छा गिरीश घोष कैसा हुआ है महिमा अच्छा हुआ है परंतु लड़कों का दर्जा और है श्री राम कृष्ण और नरेंद्र महिमा मैं पंद्रह साल पहले जैसा था या वैसा ही है श्री कृष्ण और छोटा नरेंद्र कैसा सरल है महिमा जी हां खूब सरल श्री कृष्ण तुमने ठीक कहा है सोचते हुए और कौन है जो सब लड़के यहां आ रहे हैं उन्हें बस दो बातों को जानने से ही हुआ ऐसा होने से फिर अधिक साधन भजन न करना होगा पहली बात मैं कौन हूं दूसरी वे कौन है इन लड़कों में बहुत बहुतेरे अंतरंग हैं जो अंतरंग है उनकी मुक्ति ना होगी वायव्य दिशा में एक बार और मुझे देह धारण करना होगा बच्चों को देखकर मेरे प्राण शीतल हो जाते हैं और जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं मुकदमा और मामलेबाजी कर रहे हैं उन्हें देखकर कैसे आनंद हो सकता है शुद्ध आत्मा को बिना देखे रहूं कैसे महिमा शास्त्रों से श्लोकों के आवृत्त करके सुना रहे हैं और तंत्रों से भूचरी खेचरी और संभवी कितनी ही मुद्राओं की बातें कह रहे हैं श्री रामकृष्ण अच्छा समाधि के बाद मेरी आत्मा महाकाश में पक्षी की तरह उड़ती हुई घूमती है ऐसी बात कोई कोई कहते हैं ऋषि के इसका एक साधु आया था उसने कहा समाधिया पांच प्रकार की होती है देखता हूँ तुम्हें तो सभी समाधियाँ होती है पिपिलकावत मीनवत कपिवत पक्षीवत तिरकवत कभी वायु चढ़कर चीटी की तरह सुरसुराया करती है कभी समाधि अवस्था में भाव समुद्र के भीतर आत्मा रूपी मीन आनंद से क्रीड़ा करता है कभी करवट बदलकर पड़ा हुआ हूँ देखा महावायु बंदर की तरह मुझे ठेलकर आनंद करती है मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ वही वायु एका एक बंदर की तरह उछलकर सहस्रार में चढ़ जाती है इसीलिए तो मैं उछलकर खड़ा हो जाता हूँ फिर कभी पक्षी की तरह इस डाल से उस डाल पर उस डाल से इस डाल पर महावायु चढ़ती रहती है जिस डाल पर बैठती है वह स्थान आग की तरह जान पड़ता है कभी मूलाधार से स्वादिष्ठान स्वादिष्ठान से हृदय और इस तरह क्रमशः सिर में चलती है कभी महावायु की तिरक गति होती है टेढ़ी मेढ़ी चाल उसी तरह चलकर अंत में जब सिर में आती है तब समाधि होती है कुंडलनी के जागृत हुए बिना चैतन्य नहीं होता कुंडलनी मूलाधार में रहती है चैतन्य होने पर वह सुषुमना नाली के भीतर से स्वाधिष्ठान मणिपुर इन सब का भेद करके अंत में मस्तक में पहुंचती है इसे ही महावायु की गति कहते हैं अंत में समाधि होती है केवल पुस्तक पढ़ने से चैतन्य नहीं होता उन्हें पुकारना चाहिए। व्याकुल हो, होने पर कुंडलनी जागृत होती है सुनकर या किताबें पढ़कर जो ज्ञान होता है उससे क्या होगा जब यह अवस्था हुई उससे ठीक पहले मुझे दिखलाया गया किस तरह कुंडलनी शक्ति के जागृत होने पर क्रमशः सब पद्म खिलने लगे और फिर समाधि हुई यही बड़ी गुप्त बात है मैंने देखा बिल्कुल मेरी तरह का 22 तीस साल का एक युवक सुषुमना नाड़ी के भीतर जाकर जिहवा के द्वारा योनि रूप पद्मों के साथ रमण कर रहा है पहले गुह्य लिंग और नाभि, चतुर्दश दल और दस दल पद्म पहले ये सब अधोमुख थे फिर वे ऊर्ध्मुख हो गए जब वह हृदय में आया मुझे खूब याद है जीभ से रमण करने के बाद द्वादश दल अधोमुख पद्म ऊर्ध्वमुख होकर खिल गया फिर कंठ में षोडश दल और कपाल में द्विदल पद्म के खुलने के बाद सिर में सहस्त्र दल पद्म प्रस्फुटित हो गया तभी से मेरी यह अवस्था है